उच कथम च कथम मुक्तिर्भव्य एतद् कथम मम प्रभु मो मुक्तिव्रवाच मुफीचीचेता विषयान्विष त्यज क्षमाजवद सत्यम पीयूषज न पृथ्वी न जलम नी वायुदो न वा भवा क्षीण्मा चिद्रूप मुक्ह पृथकृत चीति विश्राम्यसी अधुन सुखी शा ब मुक्तों भ्यसि नम विप्रादिकको वर्ण नाश्रमीनाक्ष गोचर असंगोसी निराकारो विश्वसाक्षी सुखी भव धर्म सुखम दुखम मानसा नी नए विभो न करतासी मुक्तयेवासी सर्वदा एक अनूठी यात्रा पर हम निकलते मनुष्य जाति के पास बहुत शास्त्र हैं पर अष्टावक्र गीता जैसा शास्त्र नहीं वेद फीके हैं उप बहुत धीमी आवाज में बोलते हैं गीता में भी ऐसा गौरव नहीं जैसा अष्टावक्र की संहिता में कुछ बात ही अनूठी है सबसे बड़ी बात तो यह है कि न समाज न राजनीति न जीवन की किसी और व्यवस्था का कोई प्रभाव अस्थावक्र के वचनों पर इतना शुद्ध भावातीत तो वक्तव्य समय और काल से अतीत दूसरा नहीं शायद इसीलिए अष्टावक्र की गीता अष्टावक्र की संहिता का बहुत प्रभाव नहीं पड़ा कृष्ण की गीता का बहुत प्रभाव पड़ा पहला कारण कृष्ण की गीता समन्वय है सत्य की उतनी चिंता नहीं जितनी समन्वय की चिंता है समन्वय का आग्रह इतना गहरा है कि अगर सत्य थोड़ा खो भी जाए तो कृष्ण राजी कृष्ण की गीता खिचड़ी जैसी है इसलिए सभी को भाती है क्योंकि सभी का कुछ ना कुछ उसमें मौजूद है ऐसा कोई संप्रदाय खोजना मुश्किल है जो गीता में अपनी वाणी न खोज ले ऐसा कोई व्यक्ति खोजना मुश्किल है जो गीता में अपने लिए कोई सहारा न खोज ले इन सबके लिए अष्ट की गीता बड़ी कठिन होगी अष्टवक्र समन्वयवादी नहीं सत्यवादी सत्य जैसा है वैसा कहा है बिना किसी लाग लपेट के सुनने वाले की चिंता नहीं है सुनने वाला समझेगा नहीं समझेगा इसकी भी चिंता नहीं सत्य का ऐसा शुद्धतम वक्तव्य है न पहले कहीं हुआ न फिर बाद में कभी हो सका कृष्ण की गीता लोगों को प्रिय है क्योंकि अपना अर्थ निकाल लेना बहुत सुगम है कृष्ण की गीता काव्यात्मक है दो दो पांच भी हो सकते हैं दो दो तीन भी हो सकते हैं अष्टवक्र के साथ कोई खेल संभव नहीं वहां दो दो चार ही होते हैं अष्टवक्र का वक्तव्य शुद्ध गणित का वक्त वक्तव्य वहां काव्य को जरा भी जगह नहीं वहां कविता के लिए जरा सी भी छूट नहीं जैसा है वैसा कहा है किसी तरह का समझौता नहीं कृष्ण की गीता पढ़ो तो भक्त अपना अर्थ निकाल लेता है क्योंकि कृष्ण ने भक्ति की भी बात की कर्मयोगी अपना अर्थ निकाल लेता है क्योंकि कृष्ण ने कर्मयोग की, की भी बात की है ज्ञानी अपना अर्थ निकाल लेता है क्योंकि कृष्ण ने ज्ञान की भी बात की है कृष्ण कहीं भक्ति को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं कहीं ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं कहीं कर्म को सर्वश्रेष्ठ कहते हैं कृष्ण का वक्तव्य बहुत राजनीतिक है वो राजनेता थे कुशल राजनेता थे सिर्फ राजनेता थे इतना ही कहना उचित नहीं कुटिल राजनीतिज्ञ थे डिप्लोमेट थे उनके वक्तव्य में बहुत सी बातों का ध्यान रखा गया इसलिए सभी को गीता बहा जाती है इसलिए तो गीता पर हजारों टीकाएं हैं अस्था पर कोई चिंता नहीं करता क्योंकि अस्त्रवक्र के साथ राजी होना हो तो तुम्हें अपने को छोड़ना पड़ेगा बेसर्त तुम अपने को न ले जा सकोगे तुम पीछे रहोगे तो ही जा सकोगे कृष्ण के साथ तुम अपने को ले जा सकते हो कृष्ण के साथ तुम्हें बदलने की कोई भी जरूरत नहीं कृष्ण के साथ तुम मौजू पड़ सकते हो इसलिए सभी सांप्रदायिकों ने कृष्ण पर गीता कृष्ण की गीता पर टीकाएं लिखी शंकर ने रामानुज ने निम्बारक ने बल्लभ ने सबने सबने अपने अर्थ निकाल लिए कृष्ण ने कुछ ऐसी बात कही है जो बहुअर्थी है इसलिए मैं कहता हूं काव्यात्मक है कविता में से मन चाहे अर्थ निकल सकते हैं कृष्ण का वक्तव्य ऐसा है जैसे वर्षा में बादल घिरते जो चाहो देख लो कोई देखता हाथी की सूढ़ कोई चाहे गणेश जी को देख ले किसी को कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता वो कहता कहां की फिजूल बातें कर रहे हो बादल है धुआं इसमें कैसी आकृतियां देख रहे हो, पश्चिम में वैज्ञानिक मन के परीक्षण के लिए शाही के धब्बे ब्लाटिंग पेपर पर पे डाल देते हैं और व्यक्ति को कहते हैं देखो इसमें क्या दिखाई पड़ता है व्यक्ति गौर से देखता है उसे कुछ ना कुछ दिखाई पड़ता है वहां कुछ भी नहीं सिर्फ ब्लाटिंग पेपर पर शाही के धप्पे बेतरतीब फेंके गए सोच विचार के भी फेंके नहीं गए हैं ऐसे ही बोतल उड़ेल दी है लेकिन देखने वाला कुछ ना कुछ खोज लेता है जो देखने वाला खोजता है वो उसके मन में वो आरोपित कर लेता तुमने भी देखा होगा दीवाल पर वर्षा का पानी पड़ता है लकीरें खिंच जातीं कभी आदमी की शक्ल दिखाई पड़ती कभी घोड़े की शक्ल दिखाई पड़ती देखना चाहते हो आरोपित कर लेते हो रात के अंधेरे में कपड़ा टंगा है भूत प्रेत दिखाई पड़ जाते कृष्ण की गीता ऐसी ही है जो तुम्हारे मन में है दिखाई पड़ जाएगा तो शंकर ज्ञान देख लेते हैं रामानुज भक्ति देख लेते हैं तिलक कर्म देख लेते हैं और सब अपने घर प्रसन्नचित लौट आते हैं कि ठीक कृष्ण वही कहते हैं जो हमारी मान्यता है इमर्सन ने लिखा है कि एक बार एक पड़ोसी प्लेटो की किताबें उनसे मांग के ले गया अब प्लेटो 2000 साल पहले हुआ और दुनिया के थोड़े से अनूठे विचारकों में से एक कुछ दिनों बाद इमरसन ने कहा किताबें पढ़नी हो तो वापिस कर लें वो तो पड़ोसी लौटा गया इमरसन ने पूछा कैसी लगी उस आदमी ने कहा कि ठीक इस आदमी प्लेटो के विचार मुझसे मिलते जुलते कई दफे तो मुझे ऐसा लगा कि इस आदमी को मेरे विचारों का पता कैसे चल गया प्लेतो दो हजार साल पहले हुआ है इसको शक हो रहा है कि इसने कहीं मेरे विचार तो नहीं चुरा लिए कृष्ण में ऐसा शक बहुत बार होता है इसलिए कृष्ण पर सदियां बीत गईं, टीकाए चलती जाती हर सदी अपना अर्थ खोज लेती है हर व्यक्ति अपना अर्थ खोज लेता है कृष्ण की गीता स्याही के धब्बों जैसी एक कुशल राजनीतिक का वक्तव्य है अष्टवक्र की गीता में तुम कोई अर्थ ना खोज पाओगे तुम अपने को छोड़कर चलोगे तो ही अष्टवक्र की गीता स्पष्ट होगी अष्टवक्र का सुस्पष्ट संदेश है उसमें जरा भी तुम अपनी व्याख्या ना डाल सकोगे इसलिए लोगों ने टीकाएं नहीं लिखी टीका लिखने की जगह नहीं है तोड़ने मड़ोड़ने का उपाय नहीं तुम्हारे मन के लिए सुविधा नहीं है कि तुम कुछ डाल दो अस्थावक्र ने इस तरह से वक्तव्य दिया है कि सदियां बीत गई उस वक्तव्य में कोई कुछ जोड़ नहीं पाया घटा नहीं पाया बहुत कठिन है ऐसा वक्तव्य देना शब्द के साथ ऐसी कुशलता बड़ी कठिन है इसलिए मैं कहता हूं एक अनूठी यात्रा तुम शुरू कर रहे हो अस्थावक्र में राजनीतिज्ञों की कोई उत्सुकता नहीं न तिलक की न अरविंद की न गांधी की न विनोबा की किसी की कोई उत्सुकता नहीं क्योंकि तुम अपना खेल न खेल पाओगे तिलक को उकसाना है देशभक्ति उठाना है कर्म का ज्वार कृष्ण की गीता सहयोगी बन जाती कृष्ण हर किसी को कंधा देने को तैयार है कोई भी चला लो गोली उनके कंधे पर रखे वो राजी है। कंधा उनका पीछे छिपने की तुम्हें सुविधा है और उनके पीछे से गोली चलाओ तो गोली भी बहुमूल्य मालूम पड़ती अस्तवक्र किसी को कंधे पे हाथ भी नहीं रखने देते इसलिए गांधी की कोई उत्सुकता नहीं तिलक की कोई उत्सुकता नहीं अरविंद विनोबा को कुछ लेना देना नहीं क्योंकि तुम कुछ थोप ना सकोगे राजनीति की सुविधा नहीं है राजनीतिक पुरुष नहीं ये पहली बात ख्याल में रख लेनी जरूरी है। ऐसा सुस्पष्ट खुले आकाश जैसा वक्तव्य जिसमें बादल है ही नहीं तुम कोई आकृति देखना पाओगे आकृति छोड़ोगे सब बनोगे निराकार अरूप के साथ जोड़ोगे संबंध तो अष्टावक्र समझ में आएंगे अष्टावक्र समझना चाहो तो ध्यान की गहराई में उतरना होगा कोई व्याख्या से काम होने वाला नहीं और ध्यान के लिए भी अष्टावक्र नहीं कहते कि तुम बैठ के राम राम जपो अष्टावक्र कहते हैं तुम कुछ भी करो वो ध्यान ना होगा करता जहां है वहां ध्यान कैसा जब तक करना है तब तक भ्रांति है जब तक करने वाला मौजूद है तब तक अहंकार मौजूद है अस्थावक्र कहते हैं साक्षी हो जाना है ध्यान जहां करता छूट जाता तुम सिर्फ देखने वाले रह जाते दृष्टा मात्र दृष्टा मात्र हो जाने में ही दर्शन है दृष्टा मात्र, मात्र हो जाने में ही ध्यान है दृष्टा मात्र हो जाने में ही ज्ञान है इसके पहले कि हम सूत्र में उतरे अष्टवक्र के संबंध में कुछ बातें समझ लेनी जरूरी हैं ज्यादा पता नहीं क्योंकि न तो वे सामाजिक पुरुष थे न राजनीतिक तो इतिहास में कोई उल्लेख नहीं है बस थोड़ी सी घटनाएं ज्ञात है, है वो भी बड़ी अजीब भरोसा करने योग्य नहीं लेकिन समझोगे तो बड़े गहरे अर्थ खुलेंगे पहली घटना अष्टावक्र पैदा हुए उसके पहले की पीछे का तो कुछ पता नहीं गर्भ की घटना पिता बड़े पंडित अष्टावक्र मां के गर्भ में पिता रोज वेद का पाठ करते और अष्टावक्र गर्भ में सुनते एक दिन अचानक गर्व से आवाज आती कि रुको भी ये सब बकवास है ज्ञान इसमें कुछ भी नहीं बस शब्दों की शब्दों का संग्रह शास्त्र में ज्ञान कहां ज्ञान स्वयं में शब्द में सत्य कहां सत्य स्वयं में पिता स्वभावता नाराज हुए एक तो पिता फिर पंडित और गर्भ में छिपा हुआ बेटा इस तरह की बात कहे अभी पैदा भी नहीं हुआ क्रोध में आ गए आग बबूला हो गए पिता का अहंकार चोट खा गया फिर पंडित का अहंकार बड़े पंडित थे बड़े विवाती थे शास्त्रार्थी थे क्रोध में अभी दे दिया कि जब पैदा होगा तो आठ अंगों से टेढ़ा होगा इसलिए नाम अष्टावक्र आठ जगह से कुबड़े पैदा हुए आठ जगह से ऊट की भांति इरछे-तिरछे पिता ने क्रोध में शरीर को विक्षित कर दिया ऐसी और भी कथाएं हैं कहते हैं बुद्ध जब पैदा हुए तो खड़े खड़े पैदा हुए मां खड़ी थी वृक्ष के तले खड़े खड़े मां खड़ी थी खड़े खड़े पैदा हुए जमीन पर गिरे नहीं कि चले सात कदम चले आठवें कदम पर रुककर चार आरी सत्यों की घोषणा की कि जीवन दुख अभी सात कदम ही चले हैं पृथ्वी पर कि जीवन दुख कि दुख से मुक्त होने की संभावना है कि दुख मुक्ति का उपाय है कि दुख मुक्ति की अवस्था है निर्वाण की अवस्था है लाहु के संबंध में कथा है कि लाहु बूढ़े पैदा हुए अस्सी वर्ष के पैदा हुए अस्सी वर्ष तक घर में ही रहे कुछ करने की चाह ही न थी तो गर्भ से निकलने की चाह भी ना हुई कोई वासना ही न थी तो संसार में आने की भी वासना ना हुई जब पैदा हुए तो सफेद बाल थे अस्सी वर्ष के बूढ़े थे जरथुस्त्र के संबंध में कथा है कि जब जरथुस्त्र पैदा हुए तो पैदा होते से ही खिलखिला के हा मगर इन सबको मात कर दिया अष्टावक्र ने ये तो पैदा होने की बात की बात है अष्टावक्र ने अपना पूरा वक्तव्य दे दिया पैदा होने के पहले ये कथाएं महत्वपूर्ण हैं। इन कथाओं में इन व्यक्तियों के जीवन की सारी सार संपदा है निचोड़ बुद्ध ने जो जीवन भर में कहा उसका निचोड़ बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग का उपदेश दिया तो सात कदम चले आठवें पर रुक गए आठ अंग हैं कुल पहुंचने की अंतिम अवस्था है सम्यक समाधि उस समाधि की अवस्था में ही पता चलता है जीवन के पूरे सत्य का वो चार आर्य सत्यों की घोषणा करती लाउस बूढ़ा पैदा हुआ लोगों को 80 साल लगते तब भी ऐसी समझ नहीं आ पाती बूढ़े होकर भी लोग बुद्धिमान कहां हो पाते बूढ़ा होना और बुद्धिमान होना पर्यायवाची तो नहीं बाल तो धूप में भी पकाए जा सकते लाउसु की कथा इतना ही कहती है कि अगर जीवन में त्वरा हो तीव्रता हो तो जो 80 साल में घटता है वो एक क्षण में घट सकता है प्रज्ञा की तीव्रता हो तो एक क्षण में घट सकता है बुद्धि मलिन हो तो 80 साल में भी कहां घटता है जरथुस्त जन्म के साथ ही हंसे जर्थुस्त्र का धर्म अकेला धर्म है दुनिया में जिसको हस्ता हुआ धर्म कह सकते अति पार्थिव पृथ्वी का धर्म है इसलिए तो पारसी दूसरे धार्मिकों को धार्मिक नहीं मालूम होते नाचते गाते प्रसन्न जर्थुस्त्र का धर्म हस्ता हुआ धर्म है जीवन के स्वीकार का धर्म है निषेध नहीं त्याग नहीं तुमने कोई पारसी साधु देखा नंग धड़ंग खड़ा हो जाए छोड़ दे धूप में खड़ा हो जाए धुनी रमा के बैठ जाए नहीं पारसी धर्म में जीवन को सतने कष्ट देने की कोई व्यवस्था नहीं जर्थोस्त्र का सारा संदेश यही है कि जब हंसते हुए परमात्मा को पाया जा सकता है तो रोते हुए क्यों पाना जब नाचते हुए पहुंच सकते हैं उस मंदिर तक तो नाहक कांटे क्यों बोने जब फूलों के साथ जाना हो सकता है तो ये दुखवाद क्यों इसलिए ठीक है प्रतीक ठीक है कि जरथोस पैदा होते हंसे इन कथाओं में इतिहास मत खोजना ऐसा हुआ है ऐसा नहीं है लेकिन इन कथाओं में एक बड़ा गहरा अर्थ है तुम्हारे पास एक बीज पड़ा है जब तुम बीज को देखते हो तो इससे पैदा होने वाले फूल की कोई भी तो खबर नहीं मिलती यह क्या हो सकता है इसकी भनक भी तो नहीं आती ये कमल बनेगा खिलेगा जल में रहेगा और जल से अछूता रहेगा सूरज की किरणों पर नाचेगा और सूरज सूरज भी ईर्षालु होगा इसके सौंदर्य से इसकी कोमलता से इसके अपूर्व गरिमा इसके प्रसाद से इसकी सुगंध आकाश में उड़ेगी ये बीज को देखकर तो पता भी नहीं चलता बीज को तो देख के इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता अनुमान भी नहीं कर सकता लेकिन एक दिन ये घटता है तो दो तरह से हम सोच सकते हैं या तो हम बीज को पकड़ ले जोर से और हम कहें जो बीज में दिखाई नहीं पड़ा वो कमल में भी घट नहीं सकता ये भ्रम है ये धोखा है ये झूठ है, है जिनको हम तर्कनिष्ठ कहते हैं संदेहशील कहते हैं उनका यही आधार है वो कहते हैं जो बीज में नहीं दिखाई पड़ा वो फूल में हो नहीं सकता कहीं भ्रांति हो रही है इसलिए संदेहशील व्यक्ति बुद्ध को मान नहीं पाता महावीर को स्वीकार नहीं कर पाता जीसस को अंगीकार नहीं कर पाता क्योंकि वो कहते हमने जाना इनको जीसस अपने गांव में आए बड़े हैरान हुए गांव के लोगों ने कोई चिंता ही ना की जीसस का वक्तव्य पैगंबर की अपने गांव में पूजा नहीं होती कारण क्या रहा होगा क्यों नहीं होती गांव में पूजा पैगंबर की गांव के लोगों ने बचपन से देखा बड़े ही जोसेफ का लड़का है लकड़ियां ढोते देखा रिंदा चलाते देखा लकड़ियां चीरते देखा पसीने से लथपथ देखा सड़कों पर खेलते देखा झगड़ते देखा गांव के लोग इसे बचपन से जानते हैं बीज की तरह देखा आज अचानक यह हो कैसे सकता है कि परमात्मा का पुत्र हो गए नहीं जिसने बीज को देखा है वो फूल को मान नहीं पाता वो कहता जरूर धोखा होगा बेईमानी होगी ये आदमी पाखंडी है बुद्ध अपने घर वापस लौटे तो पिता सारी दुनिया को जो दिखाई पड़ रहा था वो पिता को दिखाई नहीं पड़ सारी दुनिया अनुभव कर रही थी एक प्रकाश दूर दूर तक खबरें जा रही थी दूर देशों से लोग आने शुरू हो गए थे लेकिन जब वापिस बुद्ध घर आए बारह साल बाद तो पिता ने कहा मैं तुझे अभी भी क्षमा कर सकता हूं यद्यपि तू ने काम तो बुरा किया है सताया तो तूने हमें अपराध तो तूने किया लेकिन मेरे पास पिता का हृदय मैं माफ कर दूंगा द्वार तेरे लिए खुले मगर फेंक ये भिक्षा का पात्र हटा ये भिक्षु का वेश ये सब नहीं चलेगा तो वापिस लौटा ये राज्य तेरा है मैं बूढ़ा हो गया इसको कौन संभालेगा हो गया बचपना बहुत अब बंद करो ये सब खेल बुध का कृपा कर मुझे देखें तो जो गया था वो वापस नहीं आया ये कोई और ही आया है जो आपके घर पैदा हुआ था वही वापस नहीं आया है यह कोई और ही आया है बीज फूल होके आया है गौर से तो देखो बिताने का तू मुझे सिखाने चला है पहले दिन से जब तू पैदा हुआ था तब से तुझे जानता हो किसी और को धोखा देना किसी और को समझा लेना भ्रम में डाल देना मुझे तू भ्रम में ना डाल पाएगा मैं फिर कहता हूं मैं तुझे भली भांति जानता हूं मुझे कुछ सिखाने को चेष्टा मत कर क्षमा करने को मैं राजी हूं बुद्ध ने कहा आप और मुझे जानते मैं तो स्वयं को भी नहीं जानता था अभी अभी किरणें उतरी हैं और स्वयं को जानो क्षमा करे लेकिन यह मुझे कहना ही पड़ेगा कि जिसको आपने देखा वो मैं नहीं हूं और जहां तक आपने देखा वो मैं नहीं हूं बाहर बाहर आपने देखा भीतर आपने कहा देखा मैं आपसे पैदा हुआ हूं लेकिन आपने मुझे निर्मित नहीं किया मैं आपसे आया हूं जैसे एक रास्ते से कोई राहगीर आता है लेकिन रास्ता और राहगीर का क्या लेना देना कल रास्ता कहने लगे कि मैं तुझे पहचानता हूं तू मेरे हिस्से तो होकर आया ऐसे ही आप कह रहे हैं आपके पहले भी मैं था जन्मों जन्मों से मेरी यात्रा चल रही आपसे गुजरा जरूर ऐसा मैं औरों से भी गुजरा हूं और भी मेरे पिता थे और भी मेरी माताएं थी लेकिन मेरा होना बड़ा अलग थलग है कठिन है बहुत अति कठिन है अगर बीज देखा तो फूल पर भरोसा नहीं आता एक तो ढंग है अश्रद्धालु का तर्कवादी का संदेहशील का कि वो कहता है बीच को हम पहचानते हैं तो फूल हो नहीं सकता हम कीचड़ को जानते हैं उस उसकीचड़ से कमल हो कैसे सकता है सब गलत सपना होगा भ्रांति होगी किसी मोहजाल में पड़ गए होंगे, किसी ने धोखा दे दिया कोई जादू कोई तिलिस्म एक तो ये रास्ता है एक रास्ता है श्रद्धालु का प्रेमी का भक्त का सहानुभूति से भरे हृदय का वो फूल को देखता है और फूल से पीछे की तरफ यात्रा करता है वो कहता है जब फूल में ऐसा सुगंध हुई जब फूल में ऐसी विभा प्रकट हुई जब फूल में ऐसी प्रतिभा जब फूल में ऐसा कुआरापन दिखा तो जरूर बीज में भी रहा होगा क्योंकि जो फूल में हुआ है वो बीज में न हो तो हो ही नहीं सकता ये सारी कथाएं घटी हैं ऐसा नहीं जिन्होंने अस्टवक्र के फूल को देखा उनको ये ख्याल में आया कि जो आज हुआ है वो कल भी रहा होगा छिपा था अवगुंठित था पर्दे में पड़ा था जो आज है अंत में है वो प्रथम भी रहा होगा जो मृत्यु के क्षण में दिखाई पड़ रहा है वो जन्म के क्षण में भी मौजूद रहा होगा अन्यथा पैदा कैसे होता तो एक तो ढंग है फूल से पीछे की तरफ देखना और एक है बीज से आगे की तरफ देखना गौर से देखो तो दोनों में सारसूत्र एक ही है दोनों की आधार भित्ति एक ही है लेकिन कितना जैन में आसमान का अंतर हो जाता है जो बीज वाला है वो भी ये कह रहा है कि जो बीज में नहीं है वो फूल में कैसे हो सकता है ये उसका तर्क है फूल वाला भी यही कह रहा है वो कह रहा है जो फूल में है वो बीज में भी होना ही चाहिए दोनों का तर्क तो एक है लेकिन दोनों के देखने के ढंग अलग बड़ी अड़चन मुझसे कोई पूछता था कि आपके साथ बचपन में, में बहुत लोग पढ़े होंगे स्कूल में कॉलेज में वे दिखाई नहीं पड़ते वे कैसे दिखाई पड़ सकते उनको बड़ी अड़चन वो भरोसा नहीं कर सकते अति कठिन है उन्हें कल ही मेरे पास रायपुर से किसी ने एक अखबार भेजा श्री हरिशंकर परसाई ने एक लेख मेरे खिलाफ लिखा है वो मुझे जानते हैं कॉलेज के दिनों से जानते हैं हिंदी के मूर्धन्य व्यंग लेखक मेरे मन में उनकी कृतियों का आदर है लेख में उन्होंने लिखा है कि जबलपुर की हवा में कुछ खराबी है। यहां धोखेवास और धूर् पैदा होते जैसे रजनीश महेश योगी मुंदड़ा तीन नाम उन्होंने गिनाए धन्यवाद उनका कम से कम मेरा नाम नंबर एक तो गिनाया इतनी याद तो रखी एकदम बिसार नहीं दिया बिल्कुल भूल गए हूं ऐसा नहीं लेकिन अर्जुन स्वाभाविक है सीधी साफ है मैं उनकी बात समझ सकता हूं यह असंभव है बीच को देखा तो फूल में भरोसा फिर जिन्होंने फूल को देखा बीच में भरोसा मुश्किल हो जाता है तो सभी महापुरुषों की जीवन कथाएं दो ढंग से लिखी जाती हैं जो उनके विपरीत हैं वो बचपन से यात्रा शुरू करते हैं जो उनके पक्ष में है वो अंत से यात्रा शुरू करते हैं और बचपन की तरफ जाते दोनों एक अर्थ में सही है लेकिन जो बचपन से यात्रा करके अंत की तरफ जाते हैं वो वंचित रह जाते हैं उनका सही होना उनके लिए आत्मघाती जो अंत से यात्रा करते हैं वो पीछे की तरफ जाते हैं वो धन्य भाग क्योंकि बहुत कुछ उन्हें अनायास मिल जाता है जो कि पहले तर्कवादियों को नहीं मिल पाता अब न केवल मैं गलत मालूम होता हूं मेरे कारण जबलपुर तक की हवा उनको गलत मालूम होती कुछ भूल हवा पानी में होनी चाहिए यदि मैं उनको कहना चाहूंगा जबलपुर को कोई हक नहीं है मेरे संबंध में हवा पानी को अच्छा या खराब तय करने का जबलपुर से मेरा कोई बहुत नाता नहीं है थोड़े दिन वहां था महेश योगी भी थोड़े दिन वहां थे उनका भी कोई नाता नहीं हम दोनों का नाता किसी और जगह से है उस जगह के लोग इतने सोए हैं कि उन्हें अभी खबर ही नहीं महेश योगी और मेरा जन्म पास ही पास हुआ दोनों गाड़रवाड़ा के आसपास पैदा हुए उनका जन्म चीचली में हुआ मेरा जन्म कुछवाड़े में हुआ अगर हवा पानी खराब है तो वहां का होगा इसका दुख गाडरवाड़ा को होना चाहिए कभी होगा या सुख जबलपुर को इसमें बीच में आना नहीं चाहिए लेकिन मन कैसे तर्क रचता है अब जो अष्टवक्र की कथा को देखेगा वो सुनते से ही कह देगा गलत असंभव ये तो कथा जिन्होंने लिखी हो उनको भी पता है कि कहीं कोई गर्व से बोलता है वो तो केवल इतना कह रहे हैं कि जो आखिर में प्रकट हुआ वो गर्भ में मौजूद रहा होगा जो वाणी आखिर में खिली वो किसी ना किसी गहरे तल पर गर्भ में भी मौजूद रही होगी अन्यथा खिलती कहां से आती कहां से सुनने से थोड़ी कुछ आता है हर चीज के पीछे कारण है नहीं देख पाए हों हम लेकिन था तो मौजूद ये सारी कथाएं इसी का सूचक देती हैं। अष्टावक्र के संबंध में दूसरी बात जो ज्ञात है, वो है जब वे बारह वर्ष के थे बस दो ही बातें ज्ञात हैं। तीसरी उनकी अष्टावक्र गीता है। या कुछ लोग कहते हैं अष्टावक्र संता जब वे बारह वर्ष के थे तो एक बड़ा विशाल शास्त्रार्थ जनक ने रचा जनक सम्राट थे और उन्होंने सारे देश के पंडितों को निमंत्रण दिया और उन्होंने हजार गाय राजमहल के द्वार पर खड़ी कर दी और उन्होंने गांवों के सींगों पर सोना मर दिया और हीरे जवाहरात लटका दिए और कहा जो भी विजेता होगा गए वो इन गांवों को हाक के ले जाए बड़ा विवाद हुआ अष्टावक्र के पिता भी उस विवाद में गए खबर आई सांझ होते होते कि पिता हार रहे हैं। सबसे तो जीत चुके थे वंदन नाम के एक पंडित से हारे जा रहे हैं। ये खबर सुन के अष्टावक्र भी राजमहल पहुंच गया सभा सजी थी विवाद अपनी आखिरी चरम अवस्था में था निर्णायक घड़ी करीब आती थी पिता के हारने की स्थिति बिल्कुल पूरी तय हो चुकी थी अब हारे तब हारे की अवस्था थी अस्थावक्र दरबार में भीतर चला गया पंडितों ने उसे देखा महापंडित इकट्ठे थे उसका आठ अंगों से तेढ़ा मेढ़ा शरीर वो चलता तो भी देख के लोगों को हंसी आती उसका चलना भी बड़ा सारी सभा हंसने लगी अस्टा वक्र भी खिलके हंसा जनक ने पूछा और सब हंसते हैं वो तो मैं समझ गया क्यों हंसते लेकिन बेटे तू क्यों हंसा अस्सा ने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूं कि इन चमहारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है बड़ा आदमी अनूठा रहा होगा ये चमहार यहां क्या कर रहे हैं सन्नाटा छा गया चमहार सम्राट ने पूछा तेरा मतलब उसने कहा सीधी सी बात है इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है मैं नहीं दिखाई पड़ता मुझसे सीधा साधा आदमी खोजना मुश्किल है वो तो इनको दिखाई ही नहीं पड़ता इनको आड़ा तेढ़ा शरीर दिखाई पड़ता है यह चमहार ये चमड़ी के पारख ही राजन मंदिर के टेढ़े होने से कहीं आकाश तेढ़ा होता है घड़े के फूटे होने से कहीं आकाश फूटता है आकाश तो निर्विकार है मेरा शरीर तेढ़ा मेढ़ा है लेकिन मैं तो नहीं ये जो भीतर बसा है इसकी तरफ तुम देखो इससे तुम सीधा साधा और कुछ खोज ना सकोगे ये बड़ी चौंकाने वाली घोषणा थी सन्नाटा छा गया होगा जनक प्रभावित हुआ झटका खाया निश्चित ही कहा चमहारों की भीड़ इकट्ठी करके बैठा है खुद पे भी पश्चाताप हुआ अपराध लगा कि मैं भी हंसा उस दिन तो कुछ न कहते बना लेकिन दूसरे दिन सुबह जब सम्राट घूमने निकला था तो राह पर अष्टावक्र दिखाई पड़ा उतरा घोड़े से पैरों में गिर पड़ा सबके सामने तो हिम्मत न जुटा पाया एक दिन पहले एक दिन पहले तो कहा था बेटे तू क्यों हंसता है बारह साल का लड़का था उम्र तौली थी आज उम्र नहीं तौली आज घोड़े से उतर गया पैर पर गिर पड़ा सांग दंडवत और कहा पधारे राजमहल मेरी जिज्ञासाओं का समाधान करें हे प्रभु आए मेरे घर बात मेरी समझ में आ गई रात भर में ना सका ठीक ही कहा शरीर को ही जो पहचानते हैं उनकी पहचान गहरी कहा आत्मा के संबंध में विवाद कर रहे हैं और अभी भी शरीर में रस और विरस पैदा होता है घृणा आकर्षण पैदा होता है मृत्य को देख रहे हैं अमृत की चर्चा करते हैं धन्य भाग मेरे कि आप आए और मुझे चौंकाया मेरी नींद तोड़ दी अब पथारू राजमहल में उसने बड़ी सजावट कर रखी थी स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया था इस बारह साल के अष्टावक्र को और उससे जिज्ञासा की पहला सूत्र जनक की जिज्ञासा है जनक ने पूछा है अष्टावक्र ने समझाया है इससे ज्यादा अष्टावक्र के संबंध में और कुछ पता नहीं और कुछ पता होने की जरूरत भी नहीं काफी है इतना बहुत है हीरे बहुत होते भी नहीं कंकड़ पत्थरी बहुत होते हीरा एक भी काफी होता है ये दो छोटी सी घटनाएं हैं एक तो जन्म के पहले की गर्व से आवाज और घोषणा कि क्या पागलपन में पड़े हो शास्त्र में उलझे हो शब्द में उलझे हो जागो ये ज्ञान नहीं है यह सब उधार है यह सब बुद्धि का ही जाल है अनुभव नहीं इसमें रंश मात्र भी सार नहीं है कब तक अपने को भरमाए रखोगे और दूसरी घटना राजमहल में हंसना पंडितों का और कहना अष्टावक्र का कि जीवन में देखने की दो दृष्टियां हैं एक आत्मदृष्टि एक चर्म दृष्टि चमहार चमड़ी को देखता है प्रज्ञावान आत्मा को देखता है तुमने गौर किया चमहार तुम्हारे चेहरे की तरफ देखते नहीं वो जूते को ही देखता असल में चमार जूते को देख के सब पहचान लेता तुम्हारे संबंध में कि आर्थिक हालत कैसी है सफलता मिल रही कि विफलता मिल रही भाग्य कैसा चल रहा वो सब जूते में लिखा है जूते की सिलबटन कह देती जूते की दशा कह देती जूते में तुम्हारी आत्मकथा लिखी चमहार पढ़ लेता जूते में चमक जूते का ताजा और नया होना चमहार तुमसे प्रसन्नता से मिलता है जूता ही उसके लिए तुम्हारी आत्मा का सबूत है दर्जी कपड़े देखता है तुम्हारा कोट कपड़ा देखकर समझ लेता है हालत कैसी सबकी अपनी बंधी हुई दृष्टियां है सिर्फ आत्मवान ही आत्मा को देखता है उसकी कोई दृष्टि नहीं है उसके पास दर्शन है एक छोटी घटना और जो अष्टावक्र के जीवन से संबंधित नहीं रामकृष्ण और विवेकानंद के जीवन से संबंधित है लेकिन अष्टावक्र से उसका जोड़ है फिर हम सूत्रों में प्रवेश करें विवेकानंद रामकृष्ण के पास आए तब उनका नाम नरेंद्रनाथ था विवेकानंद तो बाद में रामकृष्ण ने उनको पुकारा जब आए रामकृष्ण के पास तो अति विवादित थे नास्तिक थे ती थी हर चीज के लिए प्रमाण चाहते थे कुछ चीजें हैं जिनके लिए कोई प्रमाण नहीं मजबूरी परमात्मा के लिए कोई प्रमाण नहीं है और प्रमाण नहीं प्रेम के लिए कोई प्रमाण नहीं है और प्रमाण नहीं सौंदर्य के लिए कोई प्रमाण नहीं है और प्रमाण नहीं है अगर मैं कहूं देखो ये खजूरना के वृक्ष कैसे सुंदर और तुम कहो हमें तो कोई सौंदर्य दिखाई नहीं पड़ता वृक्ष जैसे वृक्ष सिद्ध करें मुश्किल हो जाएगी कैसे सिद्ध करें कि सुंदर है सुंदर होने के लिए सौंदर्य की परक्ष ही, और तो चाहिए और तो कोई उपाय नहीं आंख चाहिए और तो कोई उपाय नहीं कहते हैं मजनू ने कहा लैला को जानना हो तो मजनू की आंख चाहिए ठीक कहा लैला को देखने का और कोई उपाय ही नहीं मजनू को बुलाया था उसके गांव के राजा ने वो कहा था तू पागल है मैं तेरी लैला को जानता हूं साधारण सी लड़की है काली कलूटी कुछ खास नहीं तुझ पे मुझे दया आती ये मेरे राजमहल की बारह लड़कियां खड़ी इस देश की सुंदरतम स्त्रीया इनमें से तू कोई भी चुन ले ये तुझे रोते देख के मेरा भी प्राण रोता है उसने देखा और उसने कहा इनमें तो लैला कोई भी नहीं ये तो लैला को लेला के मुकाबले तो दूर उसके चरण की धूल भी नहीं सम्राट कहने लगा मजनू तू पागल है मजनू ने कहा ये हो सकता है लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं लैला को देखना हो तो मजनू की आंख चाहिए ठीक कहा मजनू ने अगर वृक्षों के सौंदर्य को देखना हो तो कला की आंख चाहिए और कोई प्रमाण नहीं अगर किसी के प्रेम को पहचानना हो तो प्रेमी का हृदय चाहिए और कोई प्रमाण नहीं और परमात्मा तो इस जगत के सारे सौंदर्य और सारे प्रेम और सारे सत्य का इकट्ठा नाम है उसके लिए तो ऐसा निर्विकार चित्त चाहिए ऐसा साक्षी भाव चाहिए जहां कोई शब्द ना रह जाए कोई विचार ना रह जाए कोई तरंग ना उठे वहां कोई धूल ना रह जाए मन की और चित्त का दर्पण परिपूर्ण शुद्ध हो प्रमाण कहा रामकृष्ण से विवेकानंद कहा प्रमाण चाहिए है परमात्मा तो प्रमाण थे और विवेकानंद को देखा रामकृष्ण ने बड़ी थी संभावना इस युवक की बड़ी थी यात्रा इसके भविष्य की बहुत कुछ होने को पड़ा था इसके भीतर बड़ा खजाना था उससे ही अपरिचित है रामकृष्ण ने देखा इस युवक के पिछले जन्मों में झांका यह बड़ी संपदा बड़े पुण्य की संपदा लेकर आ रहा है ये ऐसे ही तर्क में दबाना रह जाए करा उठा होगा पीला और करुणा से रामकृष्ण का हृदय उन्होंने कहा छोड़ प्रमाण वगैरह बाद में सोच लेंगे मैं जरा बूढ़ा हुआ मुझे पढ़ने में अड़चन होती तू अभी जवान तेरी आंख अभी तेज ये किताब पढ़ी ऐसे तू पढ़ वो थी अष्टावक्र गीता जरा मुझे सुनाते कहते हैं विवेकानंद को इसमें तो कुछ अड़चन न मालूम पड़ी ये आदमी कुछ ऐसी तो कोई खास बात नहीं मांग रहा है दो चार सूत्र पढ़े और एक घबरा हर्च और रोआ रोआ कपने लगा और विवेकानंद ने कहा मुझसे नहीं पढ़ा जाता रामकृष्ण का पढ़ भी इसमें हर्ज क्या है तेरा क्या बिगाड़ देगी ये किताब तू जवान है अभी तेरी आंख अभी ताजी और मैं बुढ़ा हुआ मुझे पढ़ने में दिक्कत होती और ये किताब मुझे पढ़नी तो तू पढ़ के सुना दे कहते कि विवेकानंद डूब गए रामकृष्ण ने देखा इस व्यक्ति के भीतर बड़ी संभावना है बड़ी शुद्ध संभावना है जैसी एक बोधि सत्व की होती जो कभी ना कभी बुद्ध होना जिसका निर्णय थे आज नहीं कल भटके कितना ही बुद्धत्व जिसके पास चला आ रहा है क्यों अष्टवक्र की गीता रामकृष्ण ने कही कि तू पढ़ के मुझे सुनाते, क्योंकि इससे ज्यादा शुद्धतम वक्तव्य और कोई नहीं ये शब्द भी अगर तुम्हारे भीतर पहुंच जाए तो तुम्हारी सोई हुई आत्मा को जगाने लगेंगे ये शब्द तुम्हें तरंगायित करेंगे ये शब्द तुम्हें आल्लादित करेंगे ये शब्द तुम्हें झकझोरेंगे इन शब्दों के साथ क्रांति घटित हो सकती अष्टावक्र की गीता को मैंने यूं ही नहीं चुना है और जल्दी नहीं चुना बहुत देर करके चुना है सोच विचार के दिन थे जब मैं कृष्ण की गीता पर बोला क्योंकि भीड़ मेरे पास थी भीड़ के लिए अष्टावक्र गीता का कोई अर्थ ना था बड़ी चेष्टा करके भीड़भाड़ से छुटकारा पाया है अब तो थोड़े से विवेकानंद यहां हैं। अब तो उनसे बात करनी है जिनकी बड़ी संभावना है उन थोड़े से लोगों के साथ मेहनत करनी है जिनके साथ मेहनत का परिणाम हो सकता है अब हीरे तरास ने कंकड़ पत्थरों पर ये छेनी खराब नहीं करनी इसलिए चुनी है अष्टावक्र की गीता तुम तैयार हुए हो इसलिए चुनी पहला सूत्र जनक ने कहा हे प्रभु पुरुष ज्ञान को कैसे प्राप्त होता है और मुक्ति कैसे होगी और वैराग्य कैसे प्राप्त होगा यह मुझे कहिए एक तत्त मम ब्रूही प्रभु मुझे समझाए प्रभु बारह साल के लड़के से सम्राट जनक का कहना है प्रभु भगवान मुझे समझाएं एक तम मुझे ना समझ को कुछ समझ दे मुझे अज्ञानी को जगाएं तीन प्रश्न पूछे हैं कथम ज्ञानम कैसे होगा ज्ञान साधारणता तो हम सोचेंगे कि यह भी कोई पूछने की बात है किताबों में भरा पड़ा है जनक भी जानता था किताबों में भरा पड़ा है वो ज्ञान नहीं वो केवल ज्ञान की धूल है राख है ज्ञान की ज्योति जब जलती है तो पीछे राख छूट जाती है राख इकट्ठी होती चली जाती शास्त्र बन जाती वेद राख है कभी जलते हुए अंगारे थे ऋषियों ने उन्हें अपनी आत्मा में जलाया था फिर राख रह गए फिर राख संयोजित की जाती संग्रहित की जाती सुव्यवस्थित की जाती जैसे जब आदमी मर जाता है तो हम उसकी राख इकट्ठी कर लेते हैं उसको फूल कहते बड़े मजेदार लोग हैं जिंदगी में जिसको फूल नहीं कहा उसकी हड्डी हड्डियां इकट्ठी कर लाते हैं। कहते हैं, फूल संजोला है फिर संभाल कर रखते हैं। मंजूसा बनाते हैं। जिसको जिंदगी में कभी फूल का आदर नहीं दिया जिसको जिंदगी में कभी फूल की तरह देखा नहीं जब मर जाता है आदमी पागल तब उसकी हड्डी को राख को फूल कहते ऐसे ही जब कोई बुद्ध जीवित होता है तब तुम सुनते नहीं जब कोई महावीर तुम्हारे बीच से गुजरता है तब तुम नाराज होते हो लगता है यह आदमी तुम्हारे सपने तोड़ रहा है या तुम्हारी नींद में दखल डाल रहा है ये कोई जगाने का वक्त है अभी अभी तो सपना आना शुरू हुआ था अभी अभी तो जरा जीतना शुरू किया था जिंदगी में अभी अभी तो दांव ठीक लगने लगे थे तीर ठीक ठीक जगह पड़ने लगा था और ये सज्जन आ गए ये कहते हैं सब असार है अभी अभी तो चुनाव जीते थे पद पे पहुंचने का रास्ता बना था और ये महापुरुष आ गए ये कहते हैं ये सब सपना है इसमें कुछ सार नहीं मौत आएगी सब छीन लेगी छोड़ो भी जब मौत आएगी तब देखेंगे बीच में तो इस तरह की बातें मत उठाओ लेकिन जब महावीर मर जाते बुद्ध मर जाते तब उनकी राख को हम इकट्ठी कर लेते फिर हम धम्म पद बनाते वेद बनाते फिर हम पूजा के फूल चढ़ाते जनक भी जानता था कि शास्त्रों में सूचनाएं भरी पड़ी लेकिन उसने पूछा कथम ज्ञानम कैसे होगा ज्ञान क्योंकि कितना ही जान लो ज्ञान तो होता ही नहीं जानते जाओ जानते जाओ शास्त्र कंठस्थ कर लो तोते बन जाओ एक एक सूत्र याद हो जाए पूरे वेद स्मृति में छप जाए फिर भी ज्ञान तो होता नहीं कथम ज्ञानम कैसे होता ज्ञान कथम मुक्ति मुक्ति कैसे होगी क्योंकि जिसको तुम ज्ञान कहते हो वो तो बांध लेता उल्टे मुक्त कहां करता ज्ञान तो वही है जो मुक्त करे जीसस ने कहा है सत्य वही है जो मुक्त करे ज्ञान तो वही है जो मुक्त करे ये ज्ञान की कसौटी है पंडित मुक्त तो दिखाई नहीं पड़ता बंधा दिखाई पड़ता है मुक्ति की बातें करता है मुक्त दिखाई नहीं पड़ता है हजार बंधनों में बंधा हुआ मालूम पड़ता है तुमने कभी गौर किया तुम्हारे तथा संत तुम भी ज्यादा बंधे हुए मालूम पड़ते हैं तुम शायद थोड़े बहुत मुक्त भी हो तुम्हारे संत तुमसे भी ज्यादा बंधे लकीर के फकीर हैं, न उठ सकते स्वतंत्रता से न बैठ सकते स्वतंत्रता से न जी सकते स्वतंत्रता से कुछ दिनों पहले कुछ जैन साध्वियों की मेरे पास खबर आई कि वो मिलना चाहती मगर श्रावक आने नहीं देते यह भी बड़े मजे की बात है साधु का अर्थ होता है जिसने फिक्र छोड़ी समाज की जो चल पड़ा अरण्य की यात्रा पर जिसने कहा अब न तुम्हें मेरे तुम्हें तुम्हारे आदर की मुझे जरूरत है ना सम्मान की लेकिन साधु साधवी कहते हैं श्रावक आने नहीं देते वो कहते हैं वहां भूल के मत जाना वहां गए तो ये दरवाजा बंद ये कोई साधुता हुई ये तो परतंत्रता हुई गुलामी हुई ये तो बड़ी उल्टी बात हुई यह तो ऐसा हुआ कि साधु श्रावक को बदले उसकी जगह श्रावक साधु को बदल रहा है एक मित्र ने आके मुझे कहा एक जैन साध्वी आपकी किताबें पढ़ती लेकिन चोरी से टेप भी सुनना चाहती लेकिन चोरी से और अगर कभी किसी के सामने आपका नाम भी ले दो तो वो इस तरह हो जाती जैसे उसने कभी आपका नाम सुना ही नहीं ये मुक्ति हुई जनक ने पूछा कथम मुक्ति कैसे होती मुक्ति क्या है मुक्ति उस ज्ञान को मुझे समझाएं जो मुक्त कर देता स्वतंत्रता मनुष्य की सबसे महत्वपूर्ण आकांक्षा है सब पालो लेकिन गुलामी अगर रही तो छिदती है सब मिल जाए स्वतंत्रता ना मिले तो कुछ भी नहीं मिला मनुष्य चाहता है खुला आकाश कोई सीमा ना हो वो मनुष्य की अंतरतम निगूढ़तम आकांक्षा है जहां कोई सीमा ना हो कोई बाधा ना हो इसी को परमात्मा होने की आकांक्षा कहो मोक्ष की आकांक्षा कहो हमने ठीक शब्द चुना है मोक्ष दुनिया की किसी भाषा में ऐसा प्यारा शब्द नहीं स्वर्ग फिरदोस इस तरह के शब्द हैं लेकिन उन शब्दों में मोक्ष की कोई धुन नहीं है मोक्ष का संगीत ही अनूठा है उसका अर्थ ही केवल इतना है ऐसी परम स्वतंत्रता जिस पर कोई बाधा नहीं है स्वतंत्रता इतनी शुद्ध कि जिस पर कोई सीमा नहीं पूछा जनक ने कैसे होगी मुक्ति और कैसे होगा वैराग्य हे प्रभु मुझे समझाकर कहिए अष्टावक्र ने गौर से देखा होगा जनक की तरफ क्योंकि गुरु के लिए वही पहला काम है कि जब कोई जिज्ञासा करे तो वो गौर से देखे जिज्ञासा किस स्रोत से आती पूछने वाले ने क्यों पूछा है उत्तर तो तभी सार्थक हो सकता है जब प्रश्न क्यों किया गया है वो समझ में आ जाए वो साफ हो जाए ध्यान रखना सद को उपलब्ध व्यक्ति सदगुरु तुम्हारे प्रश्न का उत्तर नहीं देता तुम्हें उत्तर देता है तुम क्या पूछते हो इसकी फिक्र कम है तुमने क्यों पूछा है तुम्हारे पूछने के पीछे अंतर चेतन में छिपा हुआ जाल क्या है तुम्हारे प्रश्नों की आड़ में वस्तुतः कौन सी आकांक्षा छिपी है दुनिया में चार तरह के लोग हैं ज्ञानी मुमुक्षु अज्ञानी मूढ़ और दुनिया में चार ही तरह की जिज्ञासाएं होती ज्ञानी की जिज्ञासा तो निश्द होती कहना चाहिए ज्ञानी की जिज्ञासा तो जिज्ञासा होती ही नहीं जान लिया जानने को कुछ बचा नहीं पहुंच गए चित्त निर्मल हुआ शांत हुआ घर लौट आए विश्राम में आ गए तो ज्ञानी की जिज्ञासा तो जिज्ञासा जैसी होती ही नहीं इसका यह अर्थ नहीं कि ज्ञानी सीखने को तैयार नहीं होता ज्ञानी तो सरल छोटे बच्चे की भांति हो जाता है सदा तत्पर सीखने को जितना ज्यादा तुम सीख लेते हो उतनी ही सीखने की तत्परता बढ़ जाती है जितने तुम सरल और निष्कपट होते चले जाते हो उतने ही सीखने के लिए तुम खुल जाते हो आए हवाएं तुम्हारे द्वार खुले पाती आए सूरज तुम्हारे द्वार पर दस्तक नहीं देनी पड़ती आए परमात्मा तुम्हें सदा तत्पर पाता है ज्ञानी ज्ञान को संग्रहित नहीं करता ज्ञानी सिर्फ ज्ञान की क्षमता को उपलब्ध होता है इस बात को ठीक से समझ लेना क्योंकि पीछे ये काम पड़ेगी ज्ञानी का केवल इतना ही अर्थ है कि जो जानने के लिए बिल्कुल खुला है जिसका कोई पक्षपात नहीं जानने के लिए जिसके पास कोई पर्दा नहीं जिसके पास जानने के लिए कोई पूर्व नियोजित योजना ढांचा नहीं ज्ञानी का अर्थ है ध्यानी, जो ध्यानपूर्ण है तो देखा होगा अष्टवक्र ने गौर से जनक में झांक के ये व्यक्ति ज्ञानी तो नहीं है, यह ध्यान को तो उपलब्ध नहीं हुआ है अन्यथा इसकी जिज्ञासा मौन होती उसमें शब्द ना होते बुद्ध के जीवन में उल्लेख है एक फकीर मिलने आया एक साधु मिलने आया एक परिव्राजक, घुमक्कड़ उसने आके बुद्ध से कहा पूछने योग्य शब्द मेरे पास नहीं क्या पूछना चाहता हूं उसे शब्दों में बांधने की मेरे पास कोई कुशलता नहीं आप तो जानते ही हैं समझ लें जो मेरे योग को कहते हैं यह ज्ञानी की जिज्ञासा है बुद्ध चुप बैठे रहे उन्होंने कुछ भी ना कहा घड़ी भर बात जैसे कुछ घटा वो जो आदमी चुपचाप बैठा बुद्ध की तरफ देखता रहा था उसकी आंख से आंसुओं की धार लग गई चरणों में झुका नमस्कार किया और कहा धन्यवाद खूब धन्यभागी जो लेने आया था आपने दिया उठ के चला भी गया उसके चेहरे पे अपूर्व आभा थी वो नाचता हुआ गया बुद्ध के आसपास के शिष्य बड़े हैरान हुए है। आनंद ने पूछा बनते भगवान पहेली हो गई पहले तो याद नहीं कहता है कि मुझे पता नहीं कैसे पूछूं पता नहीं किन शब्दों में पूछूं ये भी पता नहीं क्या पूछने आया हूं फिर आप तो जानते ही हैं सब देख लें मुझे जो मेरे लिए जरूरी हो कह दें पहले तो ये आदमी ही जरा पहेली था ये कोई ढंग हुआ पूछने का और जब तुम्हें तो यही पता नहीं कि क्या पूछना तो पूछने क्यों पूछना क्या खुब रही फिर यही बात खत्म ना हुई आप चुप बैठे सो चुप बैठे रह आपको ऐसा कभी मौन देखा नहीं कोई पूछता तो आप उत्तर देते कभी कभी तो ऐसा होता कोई नहीं भी पूछता तो भी आप उत्तर देते आपकी करुणा सदा बहती रहती क्या हुआ अचानक कि आप चुप रह गए और आंख बंद हो गई और फिर क्या रहस्यमय घटा कि वह आदमी रूपांतरित होने लगा हमने उसे बदलते देखा हमने उसे किसी और ही रंग में डूबते देखा उसमें मस्ती आते देखी वो नाश्ता हुआ गया है आंसुओं से भरा हुआ गदगद आह्लादित वो चरणों में झुका उसकी सुगंध हमें भी छूई ये हुआ क्या आप कुछ बोले नहीं उसने सुना कैसे और हम तो इतने दिनों से वर्षों से आपके पास हम पर आपकी कृपा कम है क्या प्रसाद जो उसे दिया हमें क्यों नहीं मिलता लेकिन ध्यान रहे उतना ही मिलता है जितना तुम ले सकते हो बुद्ध ने कहा सुनो घोड़े आनंद से घोड़े की बात की क्योंकि आनंद छतरी था बुद्ध का चचेरा भाई था और बचपन से ही घोड़े का बड़ा शौक था उसे घुड़सवार था प्रसिद्ध घुड़सवार था प्रतियोगी था बड़ा सुन आनंद बुद्ध ने कहा घोड़े चार प्रकार के होते एक तो मारो भी तो भी टस से मस नहीं होते रद्दी से रद्दी घोड़े जितना मारो उतना ही हट हो जाते हैं बिल्कुल हट बांध के खड़े हो जाते तुम तो मारो तो वो जिद बना लेते हैं कि देखने कौन जीतता फिर दूसरे तरह के घोड़े होते हैं मारो तो चलते हैं ना मारो तो नहीं चलते कम से कम पहले से बेहतर फिर तीसरे तरह के घोड़े होते कोड़ा फटकारो मारना काफी जरूरी नहीं सिर्फ कोड़ा फटकारो आवाज काफी और भी कुलीन होते दूसरे से भी बेहतर फिर आनंद तुझे जरूर पता होगा ऐसे भी घोड़े होते कि कोड़े की छाया देख के भागते फटकारना भी नहीं पड़ता ये ऐसा ही घोड़ा था छाया काफी अस्तवक्र ने देखा होगा गौर से जब तुम आके मुझसे कुछ पूछते हो तो तुम्हारे प्रश्न से ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल तुम हो कभी कभी तुम्हें भी ऐसा लगता होगा कि तुमने जो नहीं पूछा था वो मैंने उत्तर दिया है और कभी कभी तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि शायद मैं टाल गया तुम्हारे प्रश्न को बचाव कर गया कुछ और उत्तर दे गया लेकिन सदा तुम्हारी भीतरी जरूरत ज्यादा महत्वपूर्ण तुम क्या पूछते हो यह उतना महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि तुम्हें खुद ही ठीक पता नहीं तुम क्या पूछते हो क्यों पूछते हो उत्तर वही दिया जाता है जिसकी तुम्हें जरूरत थी तुम्हारे पूछने से कुछ तय नहीं होता देखा होगा अष्टावक्र ने ज्ञानी तो नहीं है जनक अज्ञानी है फिर क्या अज्ञानी भी नहीं क्योंकि अज्ञानी तो अकड़ी ला अकड़ा भरा होता है अज्ञानी तो झुकना जानता ही नहीं ये तो मुझ बारह साल के उम्र के लड़के के पैरों में झुक गया शास्तांग दंडवत की यह अज्ञानी के लिए असंभव है अज्ञानी तो समझता है कि मैं जानता ही हूं मुझे कौन समझाएगा अज्ञानी अगर कभी पूछता भी है तो तुम्हें गलत सिद्ध करने को पूछता है क्योंकि अज्ञानी तो यह मान के चलता है कि पता तो मुझे है ही देखें इनको भी पता है या नहीं अज्ञानी परीक्षा के लिए पूछता है नहीं इसकी आंखें जनक की तो बड़ी निर्मल मुझ बारह साल के अनजान अपरिचित लड़के को सम्राट होते हुए भी इसने कहा एतत् मम ब्रूही प्रभु हे प्रभु मुझे समझा के कहें नहीं यह विनयशील है अज्ञानी तो नहीं मूढ़ है क्या फिर मूढ़ तो पूछते ही नहीं मूढ़ों को तो पता ही नहीं कि जीवन में कोई समस्या है मूढ़ और बुद्ध पुरुषों में एक समानता है बुद्ध पुरुषों के लिए कोई समस्या नहीं रही मूढ़ों के लिए अभी समस्या उठी ही नहीं तो था था। बुद्ध पुरुष समस्या के पार हो गए मूड़ अभी समस्या के बाहर है मूढ़ तो इतना मूर्छित है उसे कहां सवाल कथम ज्ञानम मूढ़ पूछेगा कथम मुक्ति मूढ़ पूछेगा कैसे होगा वैराग्य पूछेगा असंभव मूल अगर पूछेगा भी तो पूछता है राग में सफलता कैसे मिलेगी मूल अगर पूछता भी है तो पूछता है संसार में और थोड़े ज्यादा दिन कैसे रहना हो जाए मुक्ति नहीं मूल पूछता है बंधन सोने के कैसे बने बंधन में हीरे जवारात कैसे जड़े मूल पूछता भी है तो ऐसी बातें पूछता है ज्ञान मूड़ तो मानता ही नहीं कि ज्ञान हो सकता है वो तो संभावना को स्वीकार नहीं करता वो तो कहता कैसा ज्ञान मूड तो पशुवत जीता है नहीं ये जनक मूड भी नहीं मुमुक्षु है मुमुक्षु शब्द समझना जरूरी है मोक्ष की आकांक्षा मुमुक्षा अभी मोक्ष के पास नहीं पहुंचा ज्ञानी नहीं है मोक्ष के प्रति पीठ करके नहीं खड़ा मूढ़ नहीं है मोक्ष के संबंध में कोई धारणाएं पकड़ के नहीं बैठा अज्ञानी भी नहीं है मुमुक्षु है मुमुक्षु का अर्थ है सरल है इसकी जिज्ञासा न मूढ़ता से अपवित्र हो रही है न अज्ञानपूर्ण धारणाओं से विकृत हो रही है शुद्ध है इसकी जिज्ञासा सरल चित्त से पूछा है अष्टावक्र ने कहा हे प्रिय यदि तू मुक्ति को चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा आर्ज दया संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर मुक्ति मिच चेता विषयान विश्व शब्द विषय बड़ा बहुमूल्य है वो विष से ही बना है विष का अर्थ होता है जिसे खाने से आदमी मर जाए विषय का अर्थ होता है जिसे खाने से हम बार बार मरते बार बार भोग बार बार भोजन बार बार महत्वाकांक्षा ईर्षा क्रोध जलन बार बार इन्हीं को खा खा के तो हम मरे बार बार इन्हीं के कारण तो मरे अब तक हमने जीवन में जीवन कहा जाना मरने को ही जाना है अब तक हमारा जीवन जीवन की प्रज्वलित ज्योति कहा मृत्यु का ही धुआं जन्म से लेकर मृत्यु तक हम मरते ही तो हैं धीरे धीरे जीते कहा रोज रोज मरते हैं। जिसको हम जीवन कहते हैं वो एक सतत मरने की प्रक्रिया है अभी हमें जीवन का तो पता ही नहीं तो हम जियेंगे कैसे ये शरीर तो रोज छीन होता चला जाता है, ये बल तो रोज खोता चला जाता है ये भोग और विषय तो रोज हमें चूसते चले जाते जरा जीर्ण करते चले जाते ये विषय और कामनाएं तो छेदों की तरह से हमारी ऊर्जा और आत्मा रोज बहती चली जाती आखिर में घड़ा खाली हो जाता उसको हम मृत्यु कहते तुमने कभी देखा अगर छिद्र वाले घड़े को कुएं में डालो तो जब तक घड़ा पानी में डूबा होता है भरा मालूम पड़ता है उठाओ पानी के ऊपर खिंचो रस्सी बस खाली होना शुरू हुआ जोर का शोरगुल होता है उसी को तुम जीवन कहते हो जल धारें गिरने लगती उसी को तुम जीवन कहते हो और घड़ा जैसे जैसे पास आता है हाथ के खाली होता चला जाता जब हाथ में आता है तो खाली घड़ा, जल की एक बूंद भी नहीं ऐसा ही हमारा जीवन है बच्चा पैदा नहीं हुआ भरा मालूम होता है, पैदा हुआ कि खाली होना शुरू हुआ जन्म का पहला दिन मृत्यु का पहला दिन खाली होने लगा एक दिन मरा दो दिन मरा तीन दिन मरा जिनको तुम जन्मदिन कहते हो अच्छा हो मृत्यु दिन कहो तो ज्यादा सत्यतर होगा एक साल मर जाते हो उसको कहते हो चलो एक जन्मदिन आ गया। पचास साल मर गए कहते हो पचास साल जी लिए स्वर्ण जयंती मनाए पचास साल मरे मौत करीब आ रही जीवन दूर जा रहा है घड़ा खाली हो रहा है जो दूर जा रहा है उसके आधार पर तुम जीवन को सोचते हो या जो पास आ रहा है उसके आधार पर यह कैसा उल्टा गणित हम रोज मर रहे मौत करीब सरकती आती अस्वक्र कहते हैं विषय है विश्व क्योंकि उन्हें खा खा के हम सिर्फ मरते हैं उनसे कभी जीवन तो मिलता नहीं यदि तू मुक्ति चाहता है हे तात् हे प्रिय तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा आर्ज दया संतोष और सत्य को अमृत के समान से बनकर अमृत का अर्थ होता है जिससे जीवन मिले जिससे अमृतव मिले जिससे उसका पता चले जो फिर कभी नहीं मरेगा तो क्षमा क्रोध विष क्षमा अमृत आरज कुटिलता विष है सीधा सरलपन आरज अमृत दया कठोरता क्रूरता विष दया करुणा अमृत है संतोष असंतोष का कीड़ा खाए चला जाता असंतोष का कीड़ा हृदय में कैंसर की तरह फैलता चला जाता है विश्व को फैलाए चले जाता संतोष जो है उससे तृप्ति जो नहीं है उसकी आकांक्षा नहीं जो है वो काफी से ज्यादा है वो है ही काफी से ज्यादा आंख खोलो जरा देखो संतोष कोई थोपना नहीं है ऊपर जीवन को जरा गौर से देखो तुम्हें जो मिला है वो तुम्हारी जरूरत से सदा ज्यादा है तुम्हें जो चाहिए वो मिलता ही रहा है तुमने जो चाहा है वो सदा मिल गया है तुमने दुख चाहा है तो दुख मिल गया है तुमने सुख चाहा है तो सुख मिल गया है तुमने गलत चाहा तो गलत मिल गया है तुम्हारी चाहने तुम्हारे जीवन को रचा है चाहे बीज है फिर जीवन उसकी फसल है जन्मो जन्मों में जो तुम चाहते रहे हो वही तुम्हें मिलता रहा कई बार तुम सोचते हो हम कुछ और चाह रहे हैं जब मिलता है तो कुछ और मिलता है तो तुम्हारे चाहने में भूल नहीं हुई है सिर्फ तुमने चाहने के लिए गलत शब्द चुन लिया था जैसे तुम चाहते हो सफलता मिलती है विफलता तुम कहते हो विफलता मिल रही चाह तो सफलता थी लेकिन जिसने सफलता चाही उसने विफलता को स्वीकार कर ही लिया वो विफलता से भीतर डर ही गया विफलता के कारण ही तो सफलता चाह रहा है और जब जब सफलता चाहेगा तब तक विफलता का ख्याल आएगा विफलता का ख्याल भी मजबूत होता चला जाएगा सफलता तो कभी मिलेगी लेकिन रास्ते पर यात्रा तो विफलता विफलता में ही बीतेगी विफलता का भाव संघरीभूत होगा वो इतना संघ्रीभूत हो जाएगा कि वही एक दिन कट हो जाएगा तब तुम कहते हो कि हमने तो सफलता चाही थी लेकिन सफलता के चाहने में तुमने विफलता को चाह लिया लाउजू ने कहा है सफलता चाहिए अगर सचमुच सफलता चाहिए हो सफलता चाहना ही मत फिर तुम्हें कोई विफल नहीं कर सकता तुम कहते हो हमने सम्मान चाहा था अपमान मिल रहा है सम्मान चाहता ही वही व्यक्ति है जिसका अपने प्रति कोई सम्मान नहीं वही तो दूसरों से सम्मान चाहता है अपने प्रति जिसका अपमान है वही तो दूसरों से अपने अपमान को भर लेना चाहता है ढांक लेना चाहता है सम्मान की आकांक्षा इस बात की खबर है कि तुम अपने भीतर अपमानित अनुभव कर रहे हो तुम्हें अनुभव हो रहा है कि मैं कुछ भी नहीं हूं दूसरे मुझे कुछ बना दे सिंहासन पे बिठा दे फताकाएं फहरा दे झंडे उठा ले मेरे नाम के। दूसरे कुछ कर दे तुम भिकमंगे हो तुमने अपना अपमान तो खुद कर लिया जब तुमने सम्मान चाहा और यह अपमान गहन होता जाएगा लाउजू कहता है मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता क्योंकि मैं सम्मान चाहता ही नहीं यह सम्मान को पा लेना लाउसू कहता है मुझे कोई हरा नहीं सकता क्योंकि जीत की हमने बात ही छोड़ दी अब हराओगे कैसे तुम उसी को हरा सकते हो जो जीतना चाहता है अब यह जरा उलझा हुआ है साहब इस दुनिया में सम्मान उन्हें मिलता है जिन्होंने सम्मान नहीं चाहा। सफलता उन्हें मिलती है जिन्होंने सफलता नहीं चाही क्योंकि जिन्होंने सफलता नहीं चाहिए उन्होंने तो स्वीकार ही कर लिया कि सफलता तो है ही अब और चाहना क्या है सम्मान तो हमारे भीतर आत्मा का है ही अब और चाहना क्या है परमात्मा ने सम्मान दे दिया तुम्हें पैदा करके अब और किसका सम्मान चाहते हो परमात्मा ने तुम्हें काफी गौरव दे दिया है जीवन दिया ये सौभाग्य दिया कि आंख खोलो देखो हरे वृक्षों को फूलों को पक्षियों को कान दिए सुनो संगीत को जल प्रपात के मरमर को बोध दिया कि बुद्ध हो सको अब और क्या चाहते हो सम्मानित तो तुम हो गए परमात्मा ने तुम्हें प्रमाण पत्र दिया तुम भिकारी की तरह किन से प्रमाण पत्र मांग रहे हो उनसे जो तुमसे प्रमाण पत्र मांग रहे ये बड़ा मजेदार मामला है दो भिखारी एक दूसरे के सामने खड़े भीख मांग रहे हैं। ये भीख मिलेगी कैसे दोनों भिखारी तुम किससे सम्मान मांग रहे हो किसके सामने खड़े हो ये अपमान कर रहे हो तुम अपना और यही अपमान गहन होता जाएगा संतोष का अर्थ होता है देखो जो तुम्हारे पास है देखो जरा आंख खोल के जो तुम्हें मिला ही है ये अष्टावक्र की बड़ी बहुमूल्य कुंजी है ये धीरे धीरे तुम्हें साफ होगी अष्टावक्र की दृष्टि बड़ी क्रांतिकारी है, बड़ी अनूठी है। जड़ मूल से क्रांति की है, संतोष और सत्य को अमृत के समान से बनकर क्योंकि असत्य के साथ जो जिएगा वो असत्य होता चला जाएगा जो असत्य को बोलेगा असत्य को जियेगा स्वभावता असत्य से घिरता चला जाएगा उसके जीवन से संबंध विच्छिन्न हो जाएंगे जड़ें टूट जाएंगी परमात्मा में जड़ें चाहते हो तो सत्य के द्वारा ही वे जड़ें हो सकती हैं प्रमाणिकता और सत्य के द्वारा ही तुम परमात्मा से जुड़ सकते हो परमात्मा से टूटना है तो असत्य का धुआं पैदा करो असत्य के बादल अपने पास बनाओ जितने तुम असत्य होते चले जाओगे उतने परमात्मा से दूर होते चले जाओगे तू न पृथ्वी है न जल है न वायु है न आकाश है मुक्ति के लिए आत्मा को अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य जान सीधी सीधी बातें भूमिका भी नहीं अभी दो वचन नहीं बोले वक्रने की ध्यान आ गए कि समाधि की बात आ गई जानने वाले के पास समाधि के अतिरिक्त और कुछ जताने को है भी नहीं वो दो वचन भी बोले क्योंकि एकदम से अगर समाधि की बात होगी तो शायद तुम चौंक ही जाओगे समझ ही ना पाओगे मगर दो वचन और सीधे समाधि की बात आ गई अष्टावक्र सात कदम भी नहीं चलते बुद्ध तो सात कदम चले आठवें कदम पे समाधि अष्टावक्र तो पहला कदम ही समाधि का उठाते तू न पृथ्वी है न जल न वायु न आकाश ऐसी प्रती में अपने को थिरकर्ष मुक्ति के लिए आत्मा को अपने को इन सब का साक्षी चैतन्य जान साक्षी सूत्र है इससे महत्वपूर्ण सूत्र और कोई भी नहीं देखने वाले बनो जो हो रहा है उसे होने तो उसमें बाधा डालने की जरूरत नहीं ये देह तो जल है मिट्टी है अग्नि है आकाश तुम इसके भीतर तो वो दिए हो जिसमें ये सब जल अग्नि मिट्टी आकाश वायु प्रकाशित हो रहे। तुम दृष्टा हो इस बात को गहन करो साक्षी नाम चिद्रूपम आत्मानम विद्धि ये इस जगत में सर्वाधिक बहुमूल्य सूत्र है साक्षी बनो इसी से होगा ज्ञान इसी से होगा वैराग्य इसी से होगी मुक्ति प्रश्न तीन थे उत्तर एक है। यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है तो तू अभी ही सुखी शांत और बंधमुक्त हो जाएगा इसलिए मैं कहता हूं यह मूल से क्रांति पतंजलि इतनी हिम्मत से नहीं कहते कि अभी ही पतंजलि कहते हैं करो अभ्यास यम नियम साधो प्राणायाम प्रत्याहार आसन शुद्ध करो जन्म जन्म लगेंगे तब सिद्धि महावीर कहते हैं पंच महाव्रत और तब जन्म जन्म लगेंगे तब होगी निर्जरा तब कटेगा जाल कर्मों का सुनो अस्थापक रुको यदि देहम पृथकृत्य चित्ती विश्राम्य तिष्टी अधुनेव सुखी शांतो बंधमुक्तो मुक्त हो अभी यही इसी क्षण यदि तू देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम कर स्थित है अगर तूने एक बात देखनी शुरू कर दी कि देह मैं नहीं हूं मैं करता और भोगता नहीं हूं ये जो देखने वाला मेरे भीतर छिपा है जो सब देखता है बचपन था कभी तो बचपन देखा फिर जवानी आई तो जवानी देखी फिर बुढ़ापा आया तो बुढ़ापा देखा बचपन नहीं रहा तो मैं बचपन तो नहीं हो सकता आया और गया मैं तो हूं जवानी नहीं रही तो मैं जवानी तो नहीं हो सकता आई और गई मैं तो हूं बुढ़ापा आया जा रहा है तो मैं बुढ़ापा नहीं हो सकता क्योंकि जो आता है जाता है वो मैं कैसे हो सकता हूं मैं तो सदा हूं जिस पे बचपन आया जिस पे जवानी आई जिस पे बुढ़ापा आया जिस पे हजार चीजें आई और गई मैं वही शाश्वत हूं स्टेशनों की तरह बदलती रहती बचपन जवानी बुढ़ापा जन्म यात्री चलता जाता तुम स्टेशन के साथ अपने को एक तो नहीं समझ लेते पूना की स्टेशन पर तो तुम ऐसा तो नहीं समझ लेते कि मैं पूना हूं फिर पहुंचे मनमाड़ तो ऐसा तो नहीं समझ लेते कि मैं मनमाड़ हूं तुम जानते हो कि पूना आई गई मनमाड़ आया गया तुम तो यात्री हो तुम तो दृष्टा हो जिसने पूना देखी पुना आई जिसने मनमाड़ देखा मनमाड़ आया तुम तो देखने वाले हो तो पहली बात जो हो रहा है उसमें से देखने वाले को अलग कर लो देह को अपने से अलग कर और चैतन्य में विश्राम और करने योग्य कुछ भी नहीं है जैसे लाओसु का सूत्र है समर्पण वैसे अष्टावक्र का सूत्र है विश्राम रेस्ट करने का कुछ भी नहीं है मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं ध्यान कैसे करें वो प्रश्न ही गलत पूछ रहे हैं गलत पूछते हैं तो मैं उनको कहता हूं करो क्या करोगे तो उनको बता देता हूं कि करो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा अभी तुम्हें करने की खुजलाहट है तो उसे तो पूरा करना होगा खुजली है तो क्या करोगे बिना खुजाए नहीं बनता लेकिन धीरे धीरे उनको करवा करवा के थका डालता हूं फिर वो कहते हैं अब इससे छुटकारा दिलवाओ अब कब तक ये करते रहे उनको तो मैं तो पहले ही राजी था लेकिन तुम्हें समझने में जरा देर लगी अब विश्राम करो ध्यान का आत्यंतिक अर्थ विश्राम है चित्ती विश्राम में तिष्ठसी जो विश्राम में ठहरा देता अपने चेतना को जो होने मात्र में ठहर जाता कुछ करने को नहीं क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो वो मिला ही हुआ है क्योंकि जिसे तुम खोज रहे हो उसे कभी खोया ही नहीं उसे खोया नहीं जा सकता वही तुम्हारा स्वभाव है आए अयमात्मा ब्रह्म तुम ब्रह्म हो अनल तुम सत्य हो कहा खोजते हो कहां भागे चले जाते हो अपने को ही खोजने कहां भागे चले जाते हो रुको ठहरो परमात्मा दौड़ने से नहीं मिलता क्योंकि परमात्मा दौड़ने वाले में छिपा है परमात्मा कुछ करने से नहीं मिलता क्योंकि परमात्मा करने वाले में छिपा है परमात्मा के होने के लिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं तुम हो ही इसलिए अस्था बकर कहते हैं चित्ती विश्राम में विश्राम करो ढीले छोलो अपने को ये तनाव छोड़ो कहां जाते कहीं जाने को नहीं कहीं पहुंचने को नहीं और चैतन्य में विश्राम तो तू अभी ही इसी क्षण अधखी शांत और बंधमुक्त हो जाएगा अनूठा है वचन नहीं कोई और शास्त्र इसका मुकाबला करता है तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं और न तू कोई आश्रम वाला है और न आंख आदि इंद्रियों का विषय असंग और निराकार तू सबका विश्व का साक्षी है ऐसा जानकर सुखी हो अब ब्राह्मण कैसे टीका लिखे तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं अब हिंदू इस शास्त्र को कैसे सिर पे उठाएं? क्योंकि उनका तो सारा धर्म वर्ण और आश्रम पे खड़ा है और ये तो पहले से ही अष्टावक्र जड़ काटने लगे वो कहते हैं तू कोई ब्राह्मण नहीं है ना कोई सूत्र है न कोई छत्री है ये सब बकवास है ये सब ऊपर के आरोप है ये सब राजनीति और समाज का खेल है तू तो सिर्फ ब्रह्म है ब्राह्मण नहीं छत्री नहीं सूद्र नहीं तू ब्राह्मण आदि वर्ण नहीं और न तू कोई आश्रम वाला है और न तो यह है कि तू ब्रह्मचरी आश्रम में है कि ग्रस्थ आश्रम में है कि वानप्रस्थ की सं कोई आश्रम वाला नहीं तू तो इन सारी स्थानों के भीतर से गुजरने वाला दृष्टा साक्षी अष्टावक्र की गीता हिंदू दावा नहीं कर सकते हमारी अष्टावक्र की गीता सबकी है अगर अष्टावक्र के समय में मुसलमान होते हिंदू होते ईसाई होते तो उन्होंने कहा होता न तू हिंदू है न तू ईसाई है न तू मुसलमान है अब ऐसे अष्टावक्र को कौन मंदिर बनाए इसके लिए कौन इसके शास्त्र को सिर पे उठाए कौन दावेदार बने क्योंकि ये सभी का निषेध कर रहे हैं मगर यह सत्य की सीधी घोषणा है असंग और निराकार तू सब का विश्व का साक्षी है ऐसा जानकर सुखी हो अष्टावक्र ये नहीं कहता कि ऐसा तुम जानोगे तो फिर सुखी हो वचन को ठीक से सुनना अष्टावक्र कहते हैं ऐसा जानकर सुखी हो नादिको वर्णनो नाश्रमी नाक्ष गोचरा असंगो असी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव सुखी भव अभी हो सुखी जनक पूछते हैं कैसे सुख होगा कैसे बंधन मुक्ति होगी कैसे ज्ञान होगा अस्टावक्र कहता है अभी हो सकता मात्र की भी देर करने की कोई जरूरत नहीं है इसे कल पर छोड़ने का कोई कारण नहीं स्थगित करने की कोई जरूरत नहीं यह घटना भविष्य में नहीं घटती या तो घटती है अभी या कभी नहीं घटती जब घटती है तब अभी घटती है, क्योंकि अभी के अतिरिक्त कोई समय ही नहीं है भविष्य कहां है जब आता है तब अभी की तरह आता है तो जो भी ज्ञान को उत्पन्न हुए हैं अभी उत्पन्न हुए हैं कभी पर मत छोड़ना वो मन की चालाकी है मन कहता है इतने जल्दी कैसे हो सकता है तैयारी तो कर ले मेरे पास लोग आते हैं वो कहते हैं संन्यास लेना लेंगे कभी कभी कभी ना लोगे कभी पर टाला तो सदा के लिए टाला कभी आता ही नहीं लेना हो तो अभी अभी के अतिरिक्त कोई समय ही नहीं है अभी है जीवन अभी है मुक्ति अभी है अज्ञान अभी है ज्ञान अभी है निद्रा अभी हो सकता जागरण कभी क्यों कठिन होता मन को क्योंकि मन कहता है तैयारी तो करने दो तो। मन कहता है कोई भी काम तैयारी के बिना कैसे घटता आदमी को विश्वविद्यालय से प्रमाण पत्र लेना है तो वर्षों लगते डॉक्टरेट करनी है तो 20-25 साल लग जाते मेहनत करते करते फिर आदमी आके डॉक्टर हो पाता अभी कैसे हो सकते अष्टावक्र भी जानते दुकान करनी हो तो अभी थोड़ी खुल जाएगी इकट्ठा करना पड़े आयोजन करना पड़े सामान लाना पड़े दुकान बनानी पड़े ग्राहक खोजने पड़े विज्ञापन भेजना पड़े वर्षों लगते इस जगत में कोई भी चीज अभी तो घटती नहीं क्रम से घटती है ठीक है अस्तावक्र भी जानते हैं मैं भी जानता हूं लेकिन एक घटना यहां ऐसी है जो अभी घटती है वो परमात्मा है वो तुम्हारी दुकान नहीं न तुम्हारा परीक्षालय न तुम्हारा विश्वविद्यालय परमात्मा क्रम से नहीं घटता परमात्मा घट ही चुका है आंख भर खोलने की बात है सूरज निकल ही चुका है सूरज तुम्हारे आंख के लिए नहीं रुका है कि तुम जब आंख खोलोगे तब निकलेगा सूरज निकल ही चुका है प्रकाश सब तरफ भरा ही है अहिन्न गूंज रहा उसका नाद ओंकार की धुन सब तरफ गूंज रही है सतत अनाहत चारों तरफ गूंज रहा खोलो कान खोलो आंख आंख खोलने में कितना समय लगता है उतना समय भी परमात्मा को पाने में नहीं लगता पल तो लगता पलक के झपने में पल का अर्थ ही होता है जितना समय पलक को झपने में लगता उतना पल मगर परमात्मा को पाने में पल भी नहीं लगता है विश्व साक्षी असंगोवसी निराकारो सुखी भव अभि सुखी उधार नहीं है अस्थावक्र का धर्म नगद कैश है व्यापक धर्म और अधर्म सुख और दुख मन के धर्म और अधर्म सुख और दुख मन के तेरे लिए नहीं तू न करता है न बोकता है तू तो सर्वदा मुक्ति ही है मुक्ति हमारा स्वभाव है ज्ञान हमारा स्वभाव है परमात्मा हमारा होने का ढंग है हमारा केंद्र है हमारे जीवन की सुहास है हमारा होना है धर्मो अधर्मो सुखम दुखम मान सानी नस्तावक्र कहते हे व्यापक हे विभावान हे विभूति संपन्न धर्म और अधर्म सुख और दुख मन के ये सब मन की ही तरंग बुरा किया अच्छा किया पाप किया पुण्य किया मंदिर बनाया दान दिया सब मन के न करता सी न भोगतासी मुक्त एवासी सर्वदा तू तो सदा मुक्त है तू तो सर्वदा मुक्त है मुक्ति कोई घटना नहीं है जो हमें घटानी मुक्ति घट चुकी है हमारे होने में मुक्ति से बना है ये अस्तित्व इसका रोआ रोआ रंच रंच मुक्ति से निर्मित है मुक्ति है धातु जिससे बना है सारा अस्तित्व स्वतंत्रता स्वभाव है ये उदघोषणा बस समझे की क्रांति घट जाती है समझने के अतिरिक्त तो कुछ करना नहीं ये बात ख्याल में उतर जाए तुम सुन लो इसे मन भर के बस तो आज इतना ही कहना चाहूंगा अष्टावक्र को समझने की चेष्टा भर करना अष्टावक्र में करने का कोई इंसान नहीं है इसलिए तुम ये मत सोचना कि अब कोई तरकीब निकलेगी जो हम करेंगे अष्टवक्र कुछ करने को कहते ही नहीं तुम विश्राम से सुन लो करने को कुछ होने वाला ही नहीं है इसलिए तुम कॉपी वगैरह नोटबुक लेके मत आना कि लिख लेंगे कुछ आएगा सूत्र तो नोट कर लेंगे करके देख लेंगे करने का यहां कुछ काम ही नहीं है इसलिए तुम भविष्य की फिक्र छोड़ के सुनना तुम सिर्फ सुन लेना तुम सिर्फ मेरे पास बैठ के शांत भाव से सुन लेना विश्राम में सुन लेना सुनते सुनते तुम मुक्त तो हो जा सकते हो इसलिए महावीर ने कहा है कि श्रावक मुक्त हो सकता है सिर्फ सुनते सुनते श्रावक का अर्थ होता है जो सुनते सुनते मुक्त हो जाए साधु का तो अर्थ ही इतना है कि जो सुन सुन के मुक्त ना हो सका थोड़ा कमजोर बुद्धि का है कुछ करना पड़ा सिर्फ कोड़े की छाया काफी न थी घोड़ा जरा कुजा थे ड़ा फटकारा तब थोड़ा चला या मारा तो थोड़ा चला छाया काफी है तुम सुन लेना कोड़े की छाया दिखाई पड़ जाएगी तो अस्था के साथ एक बात स्मरण रखना कुछ करने को नहीं है इसलिए तुम आनंद भाव से सुन सकते हो इसमें से कुछ निकालना नहीं है कि फिर करके देखेंगे जो घटेगा वो सुनने में घटेगा सम्यक श्रवण सूत्र है अधुनैव सुखी शांतो बंध मुक्तो भविष्य अभी हो जा मुक्त इसी क्षण हो जा मुक्त कोई रोक नहीं रहा कोई बाधा नहीं हिलने की भी जरूरत नहीं है जहां है वहीं हो जा मुक्त क्योंकि मुक्त तू है ही जाग और हो जा मुक्त असंगो असी निराकारो विश्व साक्षी सुखी भव हो जा सुखी एक पल की भी देर करने की कोई जरूरत नहीं छलांग है क्वांटम छलांग सीढ़िया नहीं है अष्टावक्र में क्रमिक विकास नहीं है सडन इसी क्षण हो सकता है, हरिओम तत्सत आज इतना है।